ओम शांति शांति शांति सामवेदी अच्छा दिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें इस उदगित रूप स्वरूप ओंकार में रसतमत्व सिद्धि तो के लिए सबका सार है ये इस सिद्धि के लिए मंत्र में कहा गया कैसा है तो कहा कैसा भूतारा पृथ्वी रसकार ये चराचर प्राणियों में देखते हैं तो पृथ्वी सार है क्यों पृथ्वी में इन्होंने उत्पन्न होना है पृथ्वी में स्थिति में पृथ्वी में लय होना है पृथ्वी सार पृथ्वी का सार जल है जल के बिना पृथ्वी ने जल तार है सार है और जल का भी सार होता है क्या वो शरीर अन्ना भी जल से गृहवादी तैयार होते हैं अन्न तैयार होते हैं वो तो सार है जैसे दूध का सार मक्खन उसी प्रकार नवनीत उसी का सार ऐसा है कार्य को सार बोला और अन्न का सार होता है शरीर माता पिता के द्वारा खाए भुक्त जो अन्न है उनके साथ धातु के परिणाम के बाद ये शरीर बनता है सत्यु अन्न का सार है तो ये शरीर का सार वाणी है अगर वाणी नहीं तो कुछ भी नहीं और बाणी का सार है ऋग्वेद ऋग्वेद का मंत्र उच्चाराणी तो सार है। और उस ऋग्वेद का विशार होता है उद्गान विशेष होता है ऋग्वेद गत्य के रूप में है शाम उदगान के रूप में है, वो सार है और शाम का सार होता है उदगीत ये तो सबका सार है अष्टम रस है, है। पृथ्वी से लेकर के कहते हैं तो आठवां होता है कह रहे है यही कहना चाहते हैं आगे मंत्र है स ये सरसा रसतम परम पराध्यो यीत स ये सरसा रसतम पर अष्टमो यद उद्गी ऐसा जिसकी चर्चा हुई है वही यहां उदगीत रसानाम रसदमान सारे सारों में सार है रसों का रस है जो तो सार ढूढ़ा गया संसार में पृथ्वी सार पाई गई फिर जल फिर औषधि आदि चलते चलते सबसे बड़ा सार यही है सऐसा जिसकी चर्चा उद्गीत की यही उदगीत रूप ओंकार यही सार है रसाना रसतम सारे रसों का भी रसतम अतिशय न रस रसतम तमक प्रत्यय लगाए हुआ है अतिशय सारे ही है क्यों तो कहा परम परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है इसकी उपासना करेगी तो परमात्मा मिलने वाला है आप तो भाव में पहुंचेगा परम परारध्य परमच तर्घ्यम चार पर अर्ध्यम माने मानी उत्कृष्ट स्थान है परमात्मा प्राप्ति के योग्य है इसलिए उसको परम परार्ध्य कहा अष्टमो यद उदीता आठवा सार यही है जो उद्गीत है जो उद्गीत शब्द से कहा था वो मेरी ये तद अक्सर उदगीत हम उपासित वो ओपकार है उद्गीता यह कहा कि वे कहते हैं यदर्थम पृथ्व्यादि नाम रसत्व होता जिसके लिए जिसके सार बताने के लिए पृथ्व्यादि को रस कहा गया पृथ्वी सारे फिर जल सारे इत्यादि लिया था पूर्व मंत्र में यदार्थम जिसके सिद्धि के लिए सारमत्व सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि नाम रसत्व पृथिव्यादि जो रसत्व कहा तद इदारण तत्व उसको यह दिखाते हैं एवं इत्यादि वहादा एवं सये सदगीत इस प्रकार वही जो उदगीत क्योंकि ओम उद्गीतम उपासित उद्गीत शब्द से कहा इसलिए तत्पथ से उद्गित हो जाता है स वही यह उद्गीत उदगिख्य उदगित नामक ओंकार उदित नाम का उदगित का भक्ति अवय है ओंकार ओंकार भूतादीनाम उत्तरोत्तर रसा अतिशयन रस भूतादीनाम जो भूतों में उत्तरोत्तर एक रकार छूटा हुआ है पुस्तक में दो रकार चाहिए पुराने पुस्तक भूल न सुधारा होगा ओंकार भूतादीनाम उत्तरोत्तर रसा अतिशय भूतादि जितने भूत आदि है सब में देखे, उत्तर उत्तर रस देखते अधिशाय अधिशाय रसा हुए अतिशय सार यही है अष्टम रस यही है अतिशय का रस रसदम अतिशय का रस को रस कहा रसदम कहा परम मूल पे परमा भी छुटा हुआ है पुराने पुस्तकों में परम परम अर्थ है परमात्म स्थानार्ह परमात्म प्रतीकत्वा परमात्मा के प्रतीक होने से इसको परम कहा इस उदग को परम परमात्मा का प्रतीक है इसलिए परमा कहा परार्ध्यो अर्धम स्थानम अर्ध शब्द का अर्थ स्थान होता है परम च तदर्धम च परार्धम जो श्रेष्ठ है और स्थान भी है श्रेष्ठ स्थान है इसलिए उसको कहा परार्ध तद अर्थी श्रेष्ठ स्थान परमात्मा है उसके लिए योग्य होता ही तदर्थि सूत्र से यथ प्रत्यय लगाऊंगा तो परार्ध तो परम च तद अर्धम परार्धम जो श्रेष्ठ हो और स्थान हो ऐसे श्रेष्ठ स्थान को परार्ध्य कहा जाता है परमात्मा है उसके योग्य ये होता है कि ओंकार की उपासना का से परमात्मा की प्राप्ति होती है इसलिए परार्ध्य कहा इसको परार्ध्य हो परमात्मा स्थानार्ह परमात्मा के स्थान के योग्य है परमात्मा प्राप्ति के साधन है क्यों का? क्यों तो कहा परमात्म पद उपास्यवाद यदि समान किसी उपासना क्यों प्रतीक है परमात्मा के समान उपासना होती है इसकी उपासना की कुंभकार की इसलिए परार्ध्य देता अष्टम आठम सार यही है पृथिव्यादि रस संख्या जब पृथ्व्यादि सार की संख्या गिनते हैं तो अष्टम रस यही है सार यही है कहा यद उदगीत हो यह उदगीत है यद उद्गी यह है जो है वर्ण पुरुषा में कहा मंत्र में यद उदगी तो यद का अर्थ यह मैं यो उदगी है ठीक अर्थ है रसतमत्व गुणम गुणकम ओंकार उपास्यवा विशेषाभ्याम मही करोति कहा तो रसतमत्व सबका सबसे बड़ा रस अतिशाय का रस है रसतमा उसमें आएगा रसतमत्व रसतमत्व गुण वाला जो ओंकार है उसकी वही उपास्य होता है ओंकार उसकी उपासना के लिए उपास्य उपास्य उपासना करने के लिए विशेषणाभ्याम वही दो विशेषण लगाते हैं कहा क्या युक्त तो परम कह एक परारध्य का दो विशेषण है उद्गित का परम पराध्य एक परम विशेषण है और परार्ध्य विशेषण है एक पर तो परम परमात्मतीक परम इसका परमात्मा का प्रतीक ही इसलिए परम कीका तस् परमात्म स्थान योग्यम समर्थय तस् ओंकार से उदीत से जो उद्गित ओंकार हो आप उस करने परमात्मा स्थान की योग्यता है परमात्मा प्राप्ति की योग्यता है उसमें सिद्ध करते हैं परमात्मावत उपास्यवाद कहा परमात्मा के समान उपास्य है ओंकार ऐसा है इसलिए पराध्य हो जाता है कहा यथा परमात्मा स्वरूपत्वेन अनुसंधेयते है जैसे परमात्मा को किस रूप से अनुसंधान किया जाता है अभिन्न स्वरूपत्व न अहम पर रूप से परमात्मा का अनुसंधान किया जाता है जब द्वैत भाव से ढूंढने लगते हैं परमात्मा को जाते जाते जिसको भी आज तक परमात्मा मिला है तो यही मिला है और अहम न मिला है ईदम त्वे नहीं मिला यह परमात्मा ऐसा नहीं है या त्वे न मिला है किसी भी को होगा यदि मिला है परमात्मा मिला है तो अहम तो द्वैत भाव से मिला यथा परमात्मा परमात्मा कैसे होता है स्वरूपत्व न दे अपने से अभिन्न रूप से अनुसंधान होता है परमात्मा हम इसी रूप से पाया जाता है परमात्मा तथा अश्पी तदात्मना अनुसंदेहत्वाद इस उदीत का भी अश्पी उदीत ओंकार इसका भी तदात्मना परमात्मा रूप से ही उसी रूप से हम अहम उपासना होने से अनुसंधान होने से विष्णु विष्णुबुद्धि आलमन अर्मा प्रतिमावद जैसे शालिग्राम एक शिलाखंड है उसमें विष्णुबुद्धि होती है भगवान विष्णु मानते हैं उसको प्रतिमा है वो इसी प्रकार विष्णु बुद्धि आलंबन अर् प्रतिमापद जैसे विष्णु बुद्धि के आलंबन का योग्य होता है प्रतिमा ठीक इसी प्रकार अयमअप अयम यानी उदगी ओंकार परमात्म बुद्धि आलंबन योग्य होती परमात्म बुद्धि के आलम्बन विषय बनेगा ये तदालंबनम श्रेष्ठ तदालंबनम परम कठोपंची को कहा यह सबसे बड़ा आलंबन सहारा यही है परमात्मा प्राप्ति में अन्य साधन है किंतु सबसे बड़ा साधन यही है ऐसा कहा है अच्छा और कहा ओंकारा पराचीनों रसो नाशी आगे भी कोई नवम रस है क्या ऐसा अमृता नाम पृथ्वी से लेकर के शाम का सार भी उदगी करके कहा था तो इसके आगे कोई रस है कहते हैं इसके आगे कोई रस नहीं कोई सार नहीं अंतिम सार यही है संसार का सार यही होता है ओंकारात पराचीनों रसो नास्ती ओंकार के आगे कोई रस नहीं यह सार नहीं है कोई थी तदीय रसतमत्व स्फुटीकरणार्थम परिगणनात सिद्धम अष्टत्व अनुबदति उसी के तदीय मैंने वही ओमकार की रसतमत्व स्पष्टीकरण के लिए सबसे बड़ा सार वही है ये स्पष्टीकरण करने के लिए परिगणना से सिद्ध जो हुआ क्या अष्टम रस है परिगणना गिनते गिनते में आठवा रस में है सार में है उसी को अनुवाद करते हैं अष्टम ये कहा अष्टम पृथिव्यादि रसाद संख्या हो य उद्गी इत्यादि भाष्य अष्टम है भूतानी आरभ्य नवमत्वे प्रतीयमाने कथम ओंकार से अष्टम प्रतिज्ञाते तथा यहां भूतानाम पृथ्वी रस से भूत के आरंभ किया भूत से गिनेंगे तो नवम होता है ओंकार कैसे अष्टम रस होगा नवम रस होना चाहिए सबसे पहला रस तो भूत हो गया दूसरे नंबर में पृथ्वी है ऐसा गिनते तो नवम होता है ये शंका है नो भूतानी आरभ्य भूतों से लेकर भूतों को आरंभ करके नवमत्व उनका नवम रस होगा नवमत्व प्रतीय माने ऐसे प्रतीक पर कथम उनका रस अष्टमत्व प्रतीक आ यही अष्टम रस है कैसे बोल दिया या अष्टम या उदगी कैसे बोला कि प्रतीजा कैसे कर दी ये शंका आ गई पृथ्वी से भूतों का सार पृथ्वी है रस वो हाँ रस वहां से शुरू हुआ है भूत रस नहीं है था? पृथ्वी पृथ्वी संख्या रस की संख्या व्यक्ति की संख्या में सार की संख्या में अष्टम रस है ठीक है। सयेष उत्तम व्यक्ति कर्त यी व्याच्य है सयश रसा नाम रसदम इत्यादि कहा था उसी को स्पष्टीकरण करने के लिए यद उदीत यद उदीत शब्द था य उदीता सहय आरंभ हुआ है इसलिए यह उदगी बोलना पड़ेगा आगे अभी पूर्वोन उदगित शब्दों अवय परो नेत उदगित का अर्थ अवय पार करना माने उदगित कर्म का अवयव है ओंकार उसी को उदगित शब्द से कहा उदगित से कहा जैसे ग्रामोदर्ता पटोदर्ता आदि बोलते हैं एक देश के प्रयोग होने वाला शब्द का संपूर्ण देश से समस्त में प्रयोग होने शब्द का एक देश में प्रयोग कर दिया जाता है यद्यपि उदगित का अवयव है ये फिर भी उद्गित कहा गया ये कहा आगे रसतमत्व की तो सिद्धि हो गई इसमें आगे आप गुण का विधान करना है और समृद्धि गुण का विधान करना है ये ओमकार में ओमकार ये दोनों को प्राप्त करने वाला बताया जाता है बात और प्राण को प्राप्त करेगा ओंकार ऐसा बोलना चाहेंगे इसलिए आपती गुण है उसमें ओंकार की उपासना उपासक जो होगा वो भी सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा इसलिए हम व्याख्या करना चाहते हैं दूसरा गुण है आपती गुण इसके विधान के लिए मंत्र है कतमा कतमारिक कतमत कतमत सामा कतमह कतमह उदगीत कतमा कथमा ऋक कथमक कथमत साम कथम कथमा भवति ये जो कथमा कथमा जो दीक्षा किया है आदर के लिए है प्रश्न तो एक ही है कतम साम कतम ऋक कतम ऋक कतम साम कथमक साम कथमा ऐसा होगा आदर देने के लिए आइए आइए बोलते हैं ना आदर के लिए दो बार बोला जाता है यहां पर आदर देने के लिए विक्सा किया है दिपसा में देख होता है सूत्र है तो आदर में है ऐसे भाष्यकार बोलेंगे कौन कौन ऐसा नहीं कौन रिक है कौन साम है और कौन यहाँ ठीक है एक विचार होता है बोलना चाहिए ताक कौन रिक है, है कौन है दिक? और कतमक शाम वो शाम क्या है कौन है शाम और कतमह उदगी कौन है उदगीत किति विमृष्टम भगवती विचार का विषय बनता है विचार आगे होगा इसका संचालन श्रुति स्वयं यह संदा उठा रही विचार का विषय बना रहे आगे विचार करके श्री कृष्ण बोलेगी उत्तर देगी ये एक है एक शाम है और ये उद्गी है बोलेगी आगे मंत्री टीका है अर्था गुण अनंतर विधानार्थम विधान, गुणांतर विधानार्थम प्रश्नम अवतारण वृत्तम अनुबती कहा एक गुण की चर्चा होगी तो गुण की चर्चा हो गई और गुणांतर दूसरा गुण अन्योग ग्रामांतर अन्यो गुण गुणांतर अन्य गुण की विधान के लिए विधान करने के लिए प्रश्नम अवतारे प्रश्न अवतर देते हुए अनुबदती पूर्व की बातेंगे अनुवाद करते वृत्तम अनुबदित पूर्व में क्या हुआ उसका अनुवाद करते हैं सिंगापुर होकर न्याय पूर्व में क्या कहा जैसे जंगल में शेर चलता है थोड़ा कोई खतरा तो नहीं है आगे पीछे वैसे पढ़ने वालों को केवल पढ़ते ही नहीं जाना चाहिए थोड़ा पीछे की तरफ भी ध्यान देना क्या कहा था आगे क्या कहने वाले हैं थोड़ा ध्यान देना चाहिए श्रृंगार वालों पर बोलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ बोलना चाहिए हम क्या सुने अब तक क्या होगा उसके भी विचार आना चाहिए यह कि खाली श्रोता ही मनता रहे थोड़ा मंता भी होना चाहिए यही है तो अथ गुणांतरण विधानार्थम अन्य गुण के विधान के लिए आपके गुण का विधान करना है अभी इसलिए प्रश्नम अवतार में वृत्तम अनुद्ध प्रश्न के अवसर देते हुए अवतर लाते हुए पूर्व की बातों का अनुवाद करते हैं बासीकार कहा बाच इति इतिम वाणी का सार ऋग्वेद है ऐसा कहा था वो ऋग क्या है वो कौन है वो रिग पुरुष के सार बाक बाक है बाणी का सार ऋख है ऋग का सार शाम है शाम का सार है कहा। एक तीनों को लेकर के प्रश्न है कौन ऋग्वेद है कौन शाम है, श्याम कौन है और उद्गी कौन है यही है बाचा ऋग्रसा यदि उत्तम पूर्व मंत्र कहा था बाणी का सार ऋग्वेद है ऐसा कहा था और कतमा सा है स्त्रीलिंग है ऋख इसलिए कतमा बोला कतमा सारिक सारिक कथमत तत्साम वो शाम कौन है वो शाम अच्छा कतमो वाला सउ या विपसा नहीं किया या एक एक बारी बोल रहे हैं कतम सदगीत वो उदगीत क्या है कहते कतमा कतमा यदि दिप्सा आदरा था ये जो दो दो बार मंत्र में जो कहा है कतमा कतमा कतमत कतमत कतमा कथम ये जो कहा आदर के लिए है वहां दो तो दिपसा विष्ट नहीं है आदर के ऐसे बड़े लोग बोले आइए आइए दो बार बोलते हैं आदर देने के दे लिए बोलते हैं ऐसे यहां आदर देने के दे लिए है विप्सा का तात्पर्य नहीं है प्रश्न यही होगा कौन है उसाम कौन है गिक? कौन है शाम कौन है उदगी क्योंकि वानी का सा का साख शाम शाम का साक उदगी कहा था, रिक का साथ का साथ कहा था। ये कौन है ये ऋख क्या है कौन है शाम कौन है निष्कर्ष निकालना है इसके बारे में प्रश्न आएगा। निर्धारण के लिए दत्तव प्रत्यय लगा हुआ है एक को बा बहु नाम जाति पर, पर, पर परिप्रश् दतम व्याकरण का सूत्र है ये बहुतों के में से एक का निर्धारण करना हो तो दत्वज प्रत्यय लगा जाता है खतमा माने इनमें से कौन बहुत सारे में से कौन ये पूछना है। तब दो में से एक को पूछना हो तो दतरत लगता है कतर बोलते हैं वहां किमियत तो तद होते धार रहे कैसे डतरच ऐसा सूत्र है उसके बाद बा बहु नाम जाति परि प्रश्न ये बहुतों में से प्रश्न के लिए होता है कौन इनमें से कौन है अमुक व्यक्ति ऐसा पूछने के लिए होता है, संकाय है। दतमच प्रति ये शंका है मानो नाम जाति परी प्रश्न है ऐसा कहा है प्याकरण पाणी में जी ने बहुतों के पूछने में डतमत प्रत्यय होता है कहा हुआ है जे? नहीं अत्र ऋग जाति बहुत कथम डतमझ प्रयोग ऋग तो एक है रिक्त तो जाति एक है जाति पर ही प्रश्न कहा जाति का प्रश्न है व्यक्ति का प्रश्न होता तो बहुतों में से एक का पूछना हो जाता निर्धारण करना जाति तो एक ही है तो ऋग अनेक होने पर कौन ऋग बोला जाता किंतु एक ही है ऋग्जाति इसके लिए डतमझ का प्रयोग कैसे हो गया या मंत्र में डत्मत प्रत्यय कैसे प्रयोग कर दिया यह शंका है ननो न नो बा बहुनाम जाति पर परिप्रश् डतमत सूत्र है नहीं ही अत्र ऋग जाति बहुत ऋग जाति आने तो ऋग जाति तो एक ही है रिक्तो जाति ये तो यंग तो जाति है तो कैसे डतमत का प्रयोग कर दिया यहां कथवा कथपथ आदि प्रयोग कैसे कर दिया तो सिद्धांत कहते हैं नई सो कोई दोष नहीं यहाँ जाते परिप्रश्ना जाति परिप्रश्ना ऐसा षष्ठी समास नहीं है वहां ध्यान देना जातौ परिप्रश्ना जाति परिप्रश्न सप्तमी समास है तो कि वह अर्थ करना चाहते हैं जातौ परिप्रश्नो जाति परिप्रश्न ये तेतस्वी विग्रह जब ऐसा विग्रह करेंगे सप्तमी समास का विग्रह करेंगे तो स्थिति में जातौ ऋग व्यक्ति नाम बहुत उत्पन्न है ऐसे में जाति एक होने पर भी ऋग व्यक्ति अनेक हो जाएंगे ऋग मंत्र तो अनेक हो जाएंगे तो ये गतवध प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा माने जाते है परिप्रश्न ऐसा षष्ठी समाज नहीं कर रहा जाति का प्रश्न नहीं जाति की नहीं जाति में प्रश्न है ऋग जाति वाले में से कौन है ऐसा प्रश्न ऐसा करना होगा ये कहा फिर ना तो जाते परिप्रश्न के बिगड़ जाते परिप्रश्न ऐसा बिग्रह या नहीं है सृष्ठी समाज का बिग्रह नहीं है भाष्यकार बोल रहे हैं सप्तमी समाज का विग्रह है जातौ परिप्रश्न जाति परिप्रश्न जाति में प्रश्न है जाति का प्रश्न नहीं जाति का प्रश्न ऐसा अर्थ नहीं आएगा यहां जातौ परिप्रश्न जाति परिप्रश् सूत्र इस का अर्थ ऐसा करना होगा यह कहा पूर्वादि बोलता है नु जाते परिप्रश्न इति अस्विन है कथम कथ इत्यादि उदाहरण उपपन्न क्यों कहते हैं जाते परिप्रश्न ष्ठी समास करेंगे यदि अस्म है कथम तथा इत्यादि उदाहरण ये उदाहरण ठीक हो जाएगा जाति परिप्रश्न में क्योंकि आदि ने ऐसे अर्थ किया है जाते परिप्रश्न जाति परिप्रश्ना ऐसा अर्थ निकाल करके कथम वृत् आदि का अर्थ निकाला हुआ है जातों परिप्रश् इतने तो न युद्यते वृत्तिकार के मत घटेगा नहीं वृत्तिकार जाते परिप्रश्न कहा हुआ है और आप जातो पर ही प्रश्न सप्तम समाज दिखा दें तो उनके पद से घटेगा नहीं है, ये नहीं। तो उत्तर देते तत्रापि के मत में भी उपवर्ष भद्य प्रपंचादी शंकराचार्य जी के भाष्य के पहले उपनिषद की व्याख्या है उनकी कि तो वृत्तिकारे ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है वो तो उनके मत में भी तत्रापि उन वृत्तकार के मत में भी कठादि जातो एक व्यक्ति बहुत अभिप्राय तो कथादी जाति है कथमा कथा बोला जाता है उनमें भी व्यक्ति बहुतों तो के अभिप्राय से कहा जाता है व्यक्ति बहुत है वहां कहा जाता है परिप्रश्न इत्यादोश वहां प्रश्न उठाए कोई दोष नहीं कहा यदि जाते परिप्रश्न साथी समाज यदि जाते परिप्रश्न जाति परिप्रश् ऐसा करेंगे सूत्र में तो क्या होगा यदि जाते परिप्रशन कथमा कथमारी इत्यादि उपसंख्या करते हैं फिर यह कथमा कथमारी के लिए अतिरिक्त बोलना पड़ेगा विमृष्टम भवति आगे विमृष्टम भवती कहा था विमर्शकृतों भवती है कहा उसी के बारे में विचार किया जाता है कौन ऋग है कौन साम है कौन उर्गित है विचार होता था ठीक थी? में ठीक में कहते हैं ऋता सामा रस सामना उदगितो रस यम तो वाणी का सार तो ऋग्वेद है कहा था और ऋग्वेद का सार शामवेद कहा साम कहा था शाम का रस उदगीत कहा था यह भी देखना है ये तीनों के विषय में प्रश्न है कौन है रिक कौन है सांप कौन है तो तीनों जानना चाहिए कहा इधानीम ऋगा में जिज्ञास पृछती ऋगा को जानने की जो इच्छा है ऐसे इच्छा करता हुआ पूछता है कतमारिक इत्यादि कतमारिकारिक इत्यादि प्रश्न होता है ये कहा ठीक मैं प्रश्ने प्रश् ते श्रद्धा दर्शित प्रश्ने तत्जातीने श्रद्धा बीपसाया कीप्सात्र तीन बीपसा है बीप्स तीन बीपा है कथमा कथमा अधिक कथमत कथमत साम दूसरी बिप्सा कथमा कथमा उदीठी बीप्स तीनों दिपस जो है प्रश्न में तत्त जाति ज्ञाने श्रद्धा के एक जाति के ज्ञान में अत्यंत श्रद्धा दिखाने के लिए आदर देकर तो दो दो बार पूछा कौन कौन सी जाए करते आए तो एक ही बार का प्रश्न है कतमा इत्यादि प्रश्न तरह आक्षेप अधिक पूर्व आक्षेप करना क्यों न प्रश्न बनता नहीं है क्यों तो ऋग जाति एक है फिर कतमा शब्द बनता है बहुतों में से एक का निर्धारण करने में या बहुत आएगा ऋग्जाति कैसे कथम शब्द का प्रयोग कर दिया यही अक्षय उसका अक्षयपति न करके शंका उठाई नाम जाति परिप्रश् दत्तमत जैसे व्याकरण है पाणी जी का सूत्र है तो नहीं अत्र ऋग जाति बहुत कथमत दत्तमत प्रयोग या ऋग जाति बहुत है ऋग जाति तो एक तो है फिर यह दत्तम प्रयत्तर प्रयोग कैसे हो बहुत होती तो होना यह शंका है ठीक है देखिए अनेक जाति अवचिन्ना मध्य यदा एक जातिर्धारणार्थ प्रश्नोवती अनेक जाति वाले व्यक्ति कई हो वहां अनेक जाति माने विशिष्ट एक सामत जाति वाला एक जाति वाला एक यजु जाति वाला ऐसे अनेक जाति वाले अनेक व्यक्ति बैठे हों हाँ। तब प्रश्न होगा इसका इनमें से अमुक जाति वाला कौन भिन्न भिन्न जाति वाले अनेक व्यक्ति बैठे हों उस स्थिति में ये सूत्र लगता है मां बहु नाम जाति परिप्रश्न तत्म से लगता है अनेक जाति से विशिष्ट जो होंगे एक आय कहे अनेक जाति अवच्छिन्ना विशिष्ट आना अनेक जाति से विशिष्ट भिन्न भिन्न जाति से युक्त जो व्यक्ति होंगे अनेक व्यक्ति होंगे उनके मध्य में यदा एक जाति निर्धारणार्थम परिप्रश्न बहुत जब एक जाति का निर्धारण करने के लिए परिप्रश्न होगा अनेक जाति विशिष्ट व्यक्ति बैठे अनेक जाति वाले बैठे उनमें से अमुक जाति वाला कौन ये प्रश्न में ये सूत्र लगता है तथा तब तस्म विषय उस विषय में अनेक जाति वाली व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति के निर्धारण के लिए एक सूत्र लगा उसका तथा तस्म विषय उस व्यक्ति के विषय में विकल्पे निकल्प से होगा बा बहुनाम कहा विकल्प से प्रत्यय हो होता है पूर्वादी शंका कहता है यथा बहूनाम कथादीना मध्य कथ जाति निर्णयार्थम प्रथमे कथा प्रश्नों दृश्य थे जैसे बहुत कठ वाले हैं यहां उनमें से कठजाति के निर्णय करने का कतवे कथा कहा जाता है कथादि बहुत सारे एक कठ वाले एजु जाति वाले भिन्न भिन्न जाति वाले बैठे वहां उनमें से एक जाति का निर्णय करने के लिए प्रश्न हो जाता है बहु नाम कथा आदि खाली कठ कठ आदि जाति वाले हैं बहुत सारे जाति वाले बैठे हैं उनमें से कठ निर्णय कठ जाति वाले के निर्णय करने के लिए कतवे कथा ये प्रश्नो दृष्ट कौन इसमें कथा कठा है ऐसा प्रश्न होता है अन्य दूसरा अन्य में ऐसे हो अन्य जाति में निर्धारण ऐसे हो या भिन्न भिन्न अनेक जाति वाले बैठे हो एक जाति के निर्धारण की सूत्र सु, लगता है खत्म बनता है कहा पूर्वाधि बहुनाम बहु नाम एक निर्धारण दत्तमत विधान ए भी बा नहीं लगाएंगे भी बहुत मान जाति नहीं बोलेंगे सूत्र ऐसा बनाएंगे बहुनाम एक सिया निर्धारण जाति को हटाकर के सूत्र बनाई जाएगी बहुतों में से एक का निर्धारण कर करने के लिए दत्मच होता है बोला जाएगी यदि यद्य सूत्र में ऐसा नहीं है फिर भी प्रकृति है का अनुपूर्ति आशंका सिद्धांत ने कहा भाई जाति को हटाकर ऐसा अर्थ कर दिया जाए सूत्र का बहुतों में से एक का निर्धारण करने के लिए दत्मच होता है ऐसा करने पर तीनों प्रश्न में क्या आपते बन जाएगा कथमत तो बन जाएगा कथमा बन, बन जाएगा क्या आपत्ति है सिद्धांत कहा तो कहते हैं न ही करता पूर्वाली यात्रा गरीब जाति बहुत कम बहुत में से एक करना हो तब भी नहीं बन रहा है कि कथमा कथमा रिग्जाति अनेक आने ही नहीं एक ही है वो तो। आगे अत्र सब प्रकार क्या लेना है नहीं अत्र ऋग जाति बहुत अत्र का अर्थ बहु ना अत्र अध्यापक अध्यत्र व्यवहार भूमि होता है अध्यापक और अध्ययन करने वाला गुरु शिष्य है इनके व्यवहार में बहुत जाति बहुत लोगो होता यहाँ अनेक जाति रिग्जाति अनेक नहीं है तो कैसे प्रयोग होगा यही क्या आगे ठीक है ऋग जाति ग्रहण साम जाते और उदगृत जाते सुप्र खाली ऋग जाति के विषय प्रश्न नहीं है साम जाति और जाति के विषय में वही प्रश्न है तद तो बहुत्वी तो भी किम नित्यते सिद्धांत कहते भाई ऋग जाति बहुत न होने पर भी हमारा क्या बिगड़ेगा किम न सित्य थे न अस्माक्य हमारा क्या बिगड़ेगा ये सिद्धांत का तह पूर्वाधिकाता है कथम करके कथमत दत्मत प्रयोग दत्मत तो होता है बहुतों के निर्धारण करने में एक व्यक्ति की कैसे दत्मत प्रत्यय लगा दिया कथम शब्द कैसे बना दिया आगे। ये प्रश्न हुआ ठीक है ऋगात यदि भूय शु ऋ ऋगा यदि अनेक होते तदा तासाम मध्य कथमा ऋग जाति कथमा साम जाति कथमा कत, तो उदगित जाति विवक्षिता प्रश्नो युज्यते प्रश्न तभी होता अनेक होते जाति तो न तो अस्ति त्र जाति बहुत्व प्रमाणाभाव एक ऋग्वेद में अनेक जाति नहीं ऋग्व एक ही जाति है शाम भी एक ही जाति है उद्गीत भी एक ही जाति है न तो अस्ति तत्र जाति बहुत्व उससे जाति बहुत्व नहीं मिलता प्रमाणावाद जाति बहुत मानव प्रमाण नहीं मिलता अतो अनुपन्नम प्रश्नत ये तीनों प्रश्न ठीक नहीं है कथमा कथमा रिट कथमा कथमा सामा आदि प्रश्न ठीक नहीं है पूर्वादि ने कहा प्रश्न अनुपतम दोष है कि ने कहा प्रश्न नहीं हो सकता तो सिद्धांत उसे दूषण करते हैं नहीं प्रश्न ठीक है नहीं इसे दोषा करके कहा क्यों नहीं समासन सिद्धांत के कहा जाते परिप्रश्न जाति परिप्रश्न नहीं है जातौ परिप्रश्न जाति परिप्रश्न सप्तमी समास है सप्तमी शौदय इतने भी समुद्रदिगण के साथ होता है फिर भी सप्तमी को दुण योग विभाग करके समास हो जाएगा सप्तमी शब्द को योग विभाग करके समास हो जाएगा ये सिद्धांत का तात्पर्य है ये कहा जातव परिप्रश्न जाति प्रश्न तत्म विग्रह जातव ऋग व्यक्ति नाम बहुत होते हैं जाति में क्या होगा जाति लेने पर उसके व्यक्ति अनेक हो जाएंगे ऋग व्यक्ति अनेक हो जाएंगे उनको लेकर के प्रश्न है कहा ठीक है बहुनाम तत्त जाति अवच्छिन्नाम संविधाने तत्त जाति विशिष्ट व्यक्ति अनेक होने पर भिन्न भिन्न जाति वाले व्यक्ति अनेक है यहाँ संविधान एक कट्ठे होने पर जातौ सत्याम व्यक्ति बहुत तो संभवाद जाति होने पर जहां जाति होगा तो व्यक्ति बहुत हो जाते हैं अकेला जाति नहीं जहां जाति का ग्रहण करेंगे व्यक्ति अनेक आ हाँ जाएगा जाति विशिष्ट व्यक्ति अनेक होते हैं जातौ सत्याम जाति होने पर व्यक्ति बहुत तो संभवाद व्यक्ति बहुत होता है एक जाति वाले बहुत होते हैं इसलिए तद अन्यतम निर्धार्थ प्रश्न उनमें से अनेक जाति वाले बैठे हैं उनके उनमें से एक किसी को निर्धारित करने, करने के लिए प्रश्न होने पर विकल्प है न दत्तम विकल्प से दत्तम प्रति है ऐसा सूत्रार्थम अंगीकार सूत्रकार था क्या अंगीकार किया है मानी तब तथ जाति वाले अनेक व्यक्ति बैठे हों तो एक जाति वाले के निर्धारण करने के लिए यह लग जाता है सूत्र बाबू अब जाति प्रति प्रश्न इसलिए ऋगा तद व्यक्ति बाहुल जाती ऋगा जाति को लेंगे तो व्यक्ति बहुत आए जाति वाले व्यक्ति बहुत व्यक्ति बहुत बहुत प्रतमा तद व्यक्ति वो व्यक्ति कौन ऋग व्यक्ति कौन ये प्रश्न हो सकता है बाचा ऋग्रस इत्यादि विपक्ष जो पूर्व मंत्र है बाचा कहा था वाणी का साध ऋग्वेद है कहा वो ऋग क्या है प्रश्न होता है यहाँ विपक्षी का यदि प्रश्न प्रश्न के समापन हो जाता है कर जाता है प्रश्न इसलिए उपपन्नम प्रश्नक्रम सिद्धांत का तीनों प्रश्न ठीक है जाते इतना व्यक्ति कर जाते शब्द के स्पष्टीकरण करते हैं जाते जो कहा उसके स्पष्टीकरण करते हैं अच्छा नहीं यद तो विग्रहान्तरम गृही प्रश्न अनुपत्ति हुई तो उत्तम तप्र्य लेकर के प्रश्न नहीं हो कहा था पूर्वाधि कौन सा विग्रह था का विग्रह था जाते परिप्रश्न जाति परिपश्न उसके बारे में सिद्धांत कहते नतु कहा नतु जाते परिप्रश्न विग्रीय थे हमारे द्वारा ऐसा विग्रह नहीं किया जाता जाति का प्रश्न नहीं जाति में प्रश्न ऐसा करना तथा च अनुपतिम यदि जाते इतना व्यक्ति कर अगर जाते परिप्रश्न में जाति का अर्थ व्यक्ति करते हैं तो ठीक नहीं होगा अनुपत्ति रहे यदि जाति का अर्थ व्यक्ति करेंगे तो अस्मद इष्ट विग्रह अपरिक्रहे वृत्तिदाहरण उदाहरण थे यदि हमने जो विग्रह किया जातौ परिप्रश्न जाति परिप्रश् ऐसा नहीं पूर्वादि बोलेगा ये अस्पद स्ट विग्रह अपरिग्रह वृत्ति उदाहरण विरुद्ध थे बोलता है हमने जो विग्रह दिया जाते परिप्रश्न जाति परिप्रश्न ये विग्रह का ग्रहण न पर वृत्ति का जो लक्षण बताया है वो विरुद्ध होगा उदाहरण जो दिया है उसका विरुद्ध होगा कथ शब्द व्यक्ति विशेषत्व भावा कथा शब्द का अर्थ अनेक व्यक्ति नहीं होते एक ही होता है ये सम कहते संका करता है इसलिए हमने जो विग्रह किया है वह करना जाते है परिप्रश्न शक्ति समाज वाला लेना चाहिए वृत्तिकार के अनुसार चलने के लिए पूर्वादी ने कहा ये कहता पूर्वादी नुभ जाते परिप्रश्न अस्मिन विग्रह है जब यह विग्रह करते हैं वृत्तिकार के मध्य कथम कथ इत्यादि उदाहरण भूपर्ण तब तो कथम कथ उदाहरण हो जाएगा सिद्ध होगा यह उदाहरण जातौ प्रश्न इतने तो नहीं उच्चते आपने जो विग्रह दिया जातौ प्रश्न इसमें सिद्ध नहीं होगा कथम अक सिद्ध नहीं होगा जो था तो सिद्धांत जान जागे ठीक है उदाहरण भी सत्या कठ जातौ यदि उदाहरण दिया वृत्ति का ने जाते परिप्र कठ जाती को दिया है उदाहरण उदाहरण भी सत्याम कठ कठ जाति के उदाहरण देने पर भी तब व्यक्ति बाहुल्य फिर भी तो व्यक्ति तो आने गए वहां अभिव्यक्ति उदाहरण देने पर भी व्यक्ति तो बहुत है ये सिद्धांत कहते हैं अन्यतम अन्यतमन निर्धारण अभिप्राय उनमें से एक का निर्धारण के अभिप्राय से परिप्रश्न दत्तम फिर प्रश्न में दत्तम पर क्या लग जाएगी अंगीकार आप ऐसी स्वीकार किया है इसलिए ना परोक्त तो उदाहरण विरोधो अस्पत पक्ष इसलिए वृत्तिकाल वाले परोक्त वृत्तिकाल जो किया हुआ उदाहरण है वो हमारे पक्ष में कोई विरोध नहीं आता सिद्धांत बोल रहे परिहत्ति तथापि कहा तथापि कथाधि जातो व्यक्ति बहुत परिप्रश्न तथापि हमें व्यक्तिकार के मत भी। भी जाती दे जाती दे जाती दे जाती में भी वहां भी कठ जाति में ही जाति में व्यक्ति बहुत का अभिप्राय से अर्थ किया है सूत्रकार ठीक है विग्रह उपवत्त में प्रदिष्टो विग्रह के नियम मिले हैं दोनों प्रकार के विग्रह हो सकता है जाते परिप्रश्ना जाति परिप्रश् अथवा जातो परिप्रश् जाति परिप्रश्न फिर एक नियम किया जाता है सप्तमी वाला ही लेना तुम्हारा विग्रह ठीक नहीं हमारा विग्रह ठीक क्यों नियम करते हैं आप दोनों से सिद्ध हो सकता है समाज तो है वो समाज कर जाते है जाते परिप्रश्न बोले जातव परिप्रश्न एक ही बात है ये पूर्वाधिक बात है विधापी विग्रह तो दोनों प्रकार की विग्रह संभव है फिर क्योंकि विग्रह नियमित है तुम्हारे विग्रह का क्यों नियमन कर दिया जाता है सिद्धांतों को सर्वानी जातव वाले के क्यों आग्रह करते हो करके बाद समय का उत्तर दिया यदि जाते परिप्रश्न श्याप यदि षठी समास का विग्रह लिया जाए मैने बा बहु नाम जाति परिप्रश्न जाति परिप्रश्न में समास है, समस्त पद है वो तो यदि जाते वाला विग्रह लेते हैं तो क्या होगा श्याप कथमा कथमा रिक इत्यादि उपसंजान करते तो फिर उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा क्यों जाति एक है दत्मत प्रत्येक हो नहीं पाएगा प्रतम शब्द बन नहीं पाएगा वहां ऋग को लेकर ऋग जाति तो एक है तो फिर उसके लिए अलग से साधन बनाना पड़ेगा कतम बनाने के लिए उस सूत्र से हो नहीं पाएगा सब। ये कतम शब्द एक ठीका में त्वदिष्ट विग्रह परिग्रह चेत रिगाते एकत्व सिद्धांत कर रहे तुम्हारे द्वारा जो विग्रह किया है ष्ठी समास वाला जाते परिप्रश्न वाला त्विष्ट विग्रह तुम्हारे इष्ट विग्रह षठी समास है सिद्धांत करे विग्रह परिग्रह यदि वो तो रिगानी जाते एक जाति एक, एक है ये बहुत आय है वहां इसलिए दत्मत प्रत्येक अलग नहीं पाएगा कथम शब्द बन नहीं पाएगा फिर कतम बनाने के लिए ये सूत्र छोड़कर अन्य कोई विकल्प ढूंढना को पड़ेगा कहां से बनाना है ये कह रहे त्वरिष्ट तो विग्रह परिग्रह चेत तुम्हारे तुम्हें जो इष्ट है वो परिग्रह विग्रह यदि ग्रहण करने से क्या हो रहा रिग जाते एकत्व रिंग जाति एक है इसलिए प्रत्येकम बहुत्व अयोगात एक एक में अनेकत्व नहीं होता एक एक में तो एकत्व ही रहेगा प्रत्येकम बहुत्व अयोगात प्रत्येक में बहुत्व का संबंध सिवा बा बहु नाम इत्यादि सूत्रे कथब रिख कथम साम इतिदाह न सिद्धे के साम सिद्ध नहीं होगा गतम प्रत्येक हो नहीं पाएगा एक व्यक्ति दिखाई पड़ेगा ष्ठी से करेंगे तो इसलिए तथा तत्सिध्यथम इसलिए उसकी सिद्धि के लिए उस सूत्र से प्रयोग सिद्ध कथब शब्द की सिद्धि के लिए विधानम प्रसिद्ध है फिर उसके लिए अलग से सूत्र बनाना पड़ेगा ये स्थिति आ जाएगी और न ही वैदिकम उदाहरण प्रमत्त गीता में हाथ में सत्यम यह श्रुति बोल रही है प्रतमाकतमारिक ये वैदिक उदाहरण है इसको कोई पागल के कहा हुआ शब्द के समान ऐसे परित्याग नहीं कर सकते इसका तात्पर्य समझना होगा प्रमत्त के गीत जैसा नहीं पागल जैसे बोलते वैसा नहीं है श्रुति बोल रही है तो उसके संगति लगाना हमारा काम होगा न कि वहां पर नहीं होता अगर कि छोड़ देना ये कारण है न ही वैदिक उदाहरण जो वैदिक उदाहरण है उसमें उसका प्रमत्त गीतम पागल के शब्द के समान गीता है ना शब्द पागल जो बोला उसके समान हाथुम न सक्यम त्याग करना संभव नहीं है उसके तो संगति लगानी पड़ेगी किसी तरह स्कृति में आया तो तस्मात रिगारी व्यक्ति रेवक अत्र प्रश्न लिखता है यहाँ जाति शब्द के द्वारा रिगाडी व्यक्ति को ही प्रश्न करना जीता है रिगादी व्यक्ति के विषय में पूछा उसने जाति को नहीं पूछा व्यक्ति को पूछा है या तो करना यह कहा तो यहाँ प्रश्न हो गया कथमा कतमा, कतमा कतमा रिक कथमत कथमत सामा कथम कथम उद्गिता यह प्रश्न है इसी का विचार होता है आ, करके आज विचार करके निष्कर्ष करके बोलती है सूर्य किशोर बोलती है अगले मंत्र में बागे मोमी तदक्षर मुद्गी तद्वाएतन मित्र यदाच प्राण साम चागे ऋक्सा इति क्षर मुदीठ तद्वात मिथुनम प्राण साम चतमा कतमा ऋग बोलता कौन ऋग कहा बागे ऋक् से भिन्न ऋग बाणी और प्राण साम साम क्या है तो प्राण ही साम है भाग्यवरिक प्राणसाम ओम इतना अक्षर में उद्गी और ओम ऐसा जो अक्षर है उदगित क्या है कहा था कदम उदगी यही उद्गी है ओम ऐसा जो अक्षर है यही उदगित है तीनों का प्रश्न का उत्तर हो गया है। ऋख क्या है कहा बा, बाग्यव रिक बाणी ही रिक है क्यों बाणी से उच्चारण करना ऋगवेद और प्राणसाम उद्गाम में प्राण की आवश्यकता है प्राणसाम है और ओम ऐसा जो अक्षर है वही उठित है तदवई एत मिथुनम ये जो जोड़ा है बात और प्राण मिथुन क्योंकि रिक्त तो हो गया बाणी स्वरूप हो गया और शाम हो गया प्राण स्वरूप हो गया प्राणव प्राणव शाम बोला है प्राणी शाम बोला अभिन्न हो गया ये एक जोड़ा बन गया किसका बात और प्राण का तदवई एतत मिथुनम यह जो जोड़ा है एक जोड़ा मिथुन है यह से प्राण से कौन है जो बाणी और प्राण ये जोड़ा बना हुआ है रिक्त रिक्त और साम से अभिन्न बना हुआ बाणी और प्राण है ये क्या है ये ये तदवई एक यही है ये ओंकारी है ये ऐसा बोलना चाहते हैं ये जोड़ा ओंकार है ओम नहीं समावे ये बोलना चाहते हैं ठीक देखे क्योंकि यथोक्त रीतिया फिर विचार क्यों करना है विवक्षितिगा स्वरूप स्वरूप में आदो उपनिष्ठांत जो रिगादि का स्वरूप है उसी में रखिए विचार क्यों करना विवक्षित आपको रिगादि का स्वरूप बताना है ये रिका ये सामय उत थे कहा उसी को रखिए विचार क्यों करना विमृष्टम भगति का होता है ना पूर्व में विचार क्यों करना फिर इनका ठीक है कि मेटी यथोक रितिया विमृषित करके विचार क्यों करना है जिसको कहना है उसी तरह से ये रिका ऐम उर्गित है सीधा ये मंत्र में क्यों कथबा कथमा करके प्रश्न करके रखा ये प्रश्न किमें यथोक् तो रीत्या प्रश्न है पूर्वोक्त तो मंत्र के माध्यम से विचार क्यों किया जाता है विवक्षतम ऋगा पहले उसी परस दी ए भी कहे उदित है उदगी कहे बोल दीजिए पहले लाग बाघ उससे लघुता गुण है और ये गौरव हो गया दोष आ गया एक मंत्र फालतू बोल दिया क्यों ऐसा इसे कहते हैं विमर्श ही कहा जब तक विचार नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं होती आशंका हो जाती तो विचार करना सकता है ये भाष्यकाल बोलते हैं विमर्श ही कृत्य विचार करने पर कथवा अधिक कथवा सामा कथवा सामा जब प्रश्न आया तो विचार करने से क्या होता विमर्श ही विमर्श ही कृत्य सतीब प्रतिवचन उक्ति रूप करना फिर उत्तर देना युक्ति संगत है जब विचार ही नहीं किया तो क्या उत्तर देना प्रश्न ही नहीं आया तो क्या उत्तर देना ऐसा ना नापृष्ठम कश्य के गुरुआ बिना पूछे बोलना ही नहीं चाहिए कोई पूछेगा तो बोलना चाहिए पूछा ही नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना पृष्ठम कश्य के गुरुया न चाह न्याय है न पृष्ठता और अन्यायपूर्वक पूछता हो तब भी बोलना नहीं चाहिए गलत तरीके से पूछता हो तो बोलना नहीं चाहिए चुप हो जाना चाहिए जानू न तो मेरा भी मूड अवध व्यक्ति जानता हुआ भी पागल के समान होकर विचर करें कुछ नहीं जानता है ऐसा समझेंगे तो आप बच जाएंगे कुछ जानते हैं तो आपको खेलते रहेंगे जिस जिस विषय में जानकारी होगी उस विषय के महाराज आ जाओ महाराज आ जाओ जानकारी दुखदाई है व्यावहारिक जो जानकारी दुखदाई है आत्मा की जानकारी तो सुखदाई है या तो व्यावहारिक जानकारी दुखदाई विमर्श ही कृपय सती प्रतिवतन उदर उपन्ना विचार करने पर ही उत्तर युक्ति संगत होता है, इस होता है इसलिए बाघे वधिक उत्तर दे रहे हैं बाघे वधिक प्राण साम बाणी ही रिक है और प्राण ही शाम है ये उत्तर दियाघ रिचोर ना न है। पहले तो कहा था बाणी का सार ऋग्वेद बाणी को अलग कहा था पूर्व मंत्र ऋग्वेद बाल। को अलग कहा था बाणी का सार है शरीर का सार बाणी बाणी का सार ऋग्वेद कहा था भिन्न भिन्न कहा था अभी एक कैसे बोलती अब जो बाणी है वो ऋग है कैसे बोला तो फिर वह पूर्व में जो ये सब अष्टमों रस जो कहा था उसके व्याघात विरुद्ध होगा आठवा रस नहीं बनेगा तो साथ ही बन जाएगा बाणी और ऋग्वेद एक होने से सात हो जाएगा यह शंका न करे क्योंकि बाघ ऋचु और एकत्व भी इस मंत्र में बाणी और एक, एक कहा कहने पर भी न अष्टमत्व व्याघा अष्टमत्व के व्याघात विरुद्ध नहीं होगा यहां क्यों नहीं होता पूर्वस्मात वाक्यांतर पूर्व में रसतमत्व संख्या तो को बतलाना था और यहां आपकी गुण को बतलाना यह वाक्यांतर है वही वही विषय नहीं अभी विषय अंतर है यहाँ पूर्व में रसतमत्व की तो सिद्धि के लिए कहा था अष्टम और अभी यहां पर आपकी गुण विधान के लिए है प्राप्ति गुण विधान के लिए है यहाँ क्या बड़े ये मान अन्य प्रकरण है ये अन्य विषय है विषयांतर है इसलिए दोष नहीं आता वो तो रसतमत्व की सिद्धि में बाणी और रस को भिन्न भिन्न बाणी और ऋग्वेद को भिन्न कहा था और यहां पर तो दोनों एक कहना चाह रहे हैं एक कहा बाघ ऋतु और एकत्व पे एक, ती ती एक तो बोल दिया बाणी ऋग्वेद बाणी ही कहा तो फिर भी पूर्व में ज्यादा कहा था जो तृतीय मंत्र में कहा था अष्टमत्व उसका व्याघात नहीं होगा ये बोला क्यों पूर्वस्मा वाक्यांतर पूर्व वाक्य से भिन्न वाक्य है यहां आपके गुण को विधान करने के लिए वाक्य है पूर्व में रसतामत्व की सिद्धि के लिए वाक्य था वो अंतर है क्यों आप गुण सिद्ध है या प्राप्ति गुण की सिद्धि के लिए है ये कहा तो बताते हैं प्राण रिक्साम यो नहीं कहते देखो बाघेव रिक प्राण सामक कहा कहते हैं बाणी और प्राण ऋग्वेद और सामवेद के कारण है योनि है वाणी से ऋग्वेद का उच्चारण होगा बाणी नहीं तो ऋग्वेद नहीं और प्राण में अगर उद्गान नहीं कर सकता साम वेद और उद्गान के लिए प्राण कारण है योनी माने कारण ये कहा एक जो बाक और प्राण है दोनों रिग शाम योनी ऋग और शाम की योनि है कारण है ऋग का योनि बाघ है और शाम का योनि कारण है इसलिए इनको ऋग्वेद शाम वेद को बाक और प्राण बोल दिया ठीक है बाघे वहीिक प्राणसाम उचित उनके कारण मन से बागे वरिक प्राणसाम कह दिया यथा रिक्षाम योन... योन्योर बाघ प्राण्रहणे ही सर्वासाम सर्वेशा चाना अवरोधकृत सर यथाक्रम बाघे ऋग प्राण साम विपरीत नहीं करना जो रिक है वो प्राणी है और जो शाम है।, तो है वो प्राण है ऐसा करने पर यथा यथाक्रम रिक्षाम ऋग और शाम का जो योनि है कौन बाघ प्राण बाणी और प्राण ऋग और शाम का योनि है कारण है ग्रहण करने पर ही क्या सर्वासाम रिचाम सर्वे शाम नाम अवरोधक रहे थे क्या होगा इसे सारे ऋच वाणी रूप में आ गए एक ही बात में आ गए सारे का अवरोध हो गया सारे ऋग्वेद समेटे गए कहा वाणी में और सारे श्यामेद समेटे गए किस में प्राण में ये कहा सर्वे शाम चशाम नाम अवरोधक सबका अवरोध हो जाएगा ये बन जाएगा सारे शाम जितने भी प्राणी तो है और सारे जो ऋग्वेद है वाणी है ऐसे सिद्ध हो गया और दो ही रह गए बाग और प्राण सिद्ध हो जाएगा सर्व रिक्षाम अवरोध है जब ऋग्वेद साम्बेद का अपरोध हो गया बाघ और प्राण में घेर दिया गया कितना बोलने पर रिक्षा माध्यानाम साध्यानाम नाम अवरोधा फिर ऋग्वेद और साम्बेद के द्वारा साध्य जो कर्म थे वो भी अपरोध हो गया क्यों ऋग्वेद मंत्र ही अवरोध हो गया तो तत्व उसके द्वारा सिद्ध करने वाला कर्म भी अवरोध हो गया रिक्शाम घटित कर्म भी नहीं हो पाएगा अपरोध होगा वाणी और मन में प्राण में समावेश हो गए अवरोध होता सदअसाद जो कर्म था उसका अवरोध होने पर क्या होगा सर्वे काम अवरुद्ध फल अवरुद्ध हो जाएंगे ऋग्वेद के द्वारा किए जाने वाले कर्म का जो फल था काम कामित काम विषय विषय अवरोध हो जाएंगे सब उसी में आगे बाई और प्राण है ऋग्वेद मंत्र सामवेद मंत्र उसके द्वारा होने वाला कर्म उस कर्म से होने वाला फल सब अवरोध हो जाएगा ये कहा और कहते हैं ओम इतिद अक्षर इति भक्ति आशंका निवर्तते कहते हैं ओम इतिद अक्षर उदगित कहा था पूर्वों में ओम ऐसा अक्षर उद्गित है कहा यहां भी यही बोला ओम एक तद अक्षर उद्गी कहा उसका एक भाग होगा उद्गीत का भाग होगा इस शंका की विवृत्ति करते हैं विवृत्ति किया जाता है कहा क्योंकि ओम इतिद अक्षर में समानाधिकारण करते ओम यह अक्षर ही उदगित है उद्गित का भाग नहीं है अवयव नहीं है वही है पूरे ही कहा निवर्तित कहा कहा तदवई इति मिथुनम निर्देश तदवई एत के द्वारा मिथुन का ही निर्देश किया जाता है बाघ और प्राण जोड़ा है मिथुन माने जोड़ा इस जोड़े हैं इसका ही निर्देश करते हैं कहा निर्देश किम तद मिथुनम वो मिथुन क्या है वो जोड़ा क्या है तब तो कहा यदि बाघ से प्राण से जो बाणी और प्राण ये हो गए सारा अधिक व्यक्त वाणी के रूप में सारे प्राण सामग्रे प्राण के रूप में थाली इतना ही रहे साम्वेद ऋग्वेद मात्र नहीं ऋग्वेद मात साध्य कर्म कर्म साध्य फल साध्य कर्म सा कर्मजन्य फल ये भी उसमें समावेश हो गया जब कारण का समावेश कर दिया तो कार्य उसमें समृत्ते कहता तो तदवय एतद यदि मिथुनम निर्देश्य मिथुन का ही निर्देश है जोड़ा को मिथुन बोलते हैं जैसे व्यवहार जगत में स्त्री पुरुष के मिथुन करते हैं दाम्पत्य जीवन को मिथुन बोलते हैं जोड़ा होता है, मिथुन मिथुन है तो मिथुन कहते हैं मिथुन सकेगा किम तद मिथुन इत्या प्राण सर्व रिक्षा कारण भूत सारे ऋग्वेद सारे साम्य का कारण है कौन वाणी और प्राण मिथुनम एक मिथुन हो गए ये जोड़ा हो गया रिक्त सामत ही रिक्शा कारण भूत रिक्शा में शब्द है रिक्त सामत का अर्थ रिक्त और शाम का जो कारण भूत है रिक्शाम शब्द है उच्चारण करना यह लिया जाएगा कहा ना तो स्वतंत्र रिक्त साम से मिथुनम स्वतंत्र रूप से रिक और साम मिथुन नहीं हो सकता उसके कारण जो है उसी में रिक्शाम कहा किसको कहा पानी और प्राण को उसके कारण को कहा रिक्शाम शब्द से ये कहा अन्यथा ये बाण से एकम मिथुनम रिक्त साम च दो मिथुन हो जाएंगे नहीं तो बाघ प्राण से रिक्त साम दो मिथुन हो जाएगी दो मिथुन नहीं आए रिक और शाम के जो कारणभूत बाप और प्राण है उसी को यहां पर रिक्षा शब्द से लेना है एक ही मिथुन बनाना है दो जोड़ा नहीं बनाना है कहना यदि मिथुने से आता दो मिथुन हो जाता बाघ तो प्राण है दो जोड़ा हो जाता दो नहीं कहता तो रिक और शाम का जो कारण है बाप और प्राण वही एक ही जोड़ा है मिथुन जो जब कारण को पकड़ेंगे तो कार्य सोता उसी में है जब वाणी पकड़ा तो ऋग्वेद सारे आ गए ऋग्वेद आ गए तो ऋग्वेद एक जनित कर्म भी आ गए और एक व्यक्त साध्य कर्म होने आ गए तो उसके फल भी आ गया मिट्टी को पकड़ा है तो घट आ जाएगा घटका ही नहीं जाएगा घट को पकड़ेंगे ना पर मिट्टी सारी मिट्टी मिलना मुश्किल है यदि मिट्टी को पकड़ेंगे तो घट नहीं जाएगा अपने आप घटका ही नहीं जा सकता तो मिट्टी में है वो वो मिट्टी ही है ऐसे ज्ञान होगा तथा तथा तदे तद मिथुनम यदि इसलिए एक कहा भाष्य मंत्र में तदेतल मिथुनम ऐसा करके एक वचन का प्रयोग है।, मिठुन, है एक ही मिथुन लेना नहीं जो मिथुन मिथुने होना था दो वचन में प्रयोग करना मंत्र में एक वचन है एक ही मिथुन है क्योंकि ऋग और शाम का कारणभूत जो बाघ और प्राण है वो एक ही मिथुन है तथा जब तदेतल मिथुनम यदि एक वचन निर्देश उपन्ना से एक वचन का निर्देश है मिथुनम करके एक वचन का उपदेश हुआ वो सिद्ध हो जाता है तस्मात रिक्साम अयोर योग एवं मिथुनत्व कहा इसलिए रिक्साम का योनि बना हुआ जो बाक बाक और प्राण है बाणी और प्राण यही एक, एक मिथुन है एक ही जोड़ा है कहा ये बोलते हैं आगे मिथुन उस ओमकार में संश्रिष्ट है ये जो बाक और प्राण किसमें आश्रित है ओमकार में इसलिए एक ही ओमकार सिद्ध हो जाएगा वही आप ही आपई का हो तो जाएगा का कैसे उसे मिल जाते हैं ये बोलना चाहिए ठीक आशे देखें शिष्य शिष्यभूतया श्रुतिया चोरीते साए आचार्यभूता पर पहले प्रश्न हुआ था शिष्य रूप से श्रुति ने प्रश्न किया था कथमा कथमा ऋक कथमा कथ सामा कथमा कथमा उदयित श्रुति ने ही शिष्य बन करके प्रश्न किया अभी श्रुति ही आचार्य बन करके उत्तर देती है इस मंत्र भावे ऋक प्राणे साम गुरु शिष्य भाव श्रुति प्रश्न उठाती है श्रुति उत्तर देती है शिष्य शिष्यभूतया श्रुत्या चोदित शिष्य स्वरूपति के द्वारा तो प्रश्न करने पर सा वही आचार्य आचार्यभूता फिर आचार्य हो करके उसके उत्तर देती है बागे इत्यादि प्राणसा इत्यादी नद्य प्रतिवचनेचो एक अवगमान ओंकार से रसतम वाक्य उपदिष्ट उपदिष्ट मत्व उपदिष्ट उपदिष्ट अष्टमत्वम तो नहीं पाठिष्ट हां उपदिष्टम अष्टम अच्छा। दो मकार चाहिए उपदिष्टम अष्टमत्व ऐसा पाठ होना चाहिए या तो उपदिष्ट मत्व ऐसा हो गया एक मकार समय पुष्ट आद्य प्रतिवचने बाघ ऋचो और एकत्व तो अपवाद पहले वाले प्रतिवधन में बाघव ऋचा का एक बोला बागे यही है इसमें एकत्व तो जानने से ओंकार से रसतम वाक्यों का ओंकार को जो रसतम वाक्य में अष्टमत्व तो कहा था उसके क्या होगा ब्याहनता उसका विघन होगा उसका विरोध आ जाएगा पहले अष्टम कहा था? बाणी और ऋचा को अलग अलग करके बनाया था वाणी का साथ ऋचा है कहा था अब यहाँ पर एक कर दिया तो सात हो जाएंगे अष्टमत्व का व्याघात होगा इतिहास संख्या बाघ विचोर इत्यादि कहा बाघ विचोर एकत्व न अष्टमत्व व्याघात वाष्यकार ने बोला बाणी और ऋचा का एक होने पर भी अष्टमत्व का व्याघात नहीं हो क्यों वो प्रकरण अलग था वो विषय अलग था वहां रसोतमत्व की व्याख्या करने थी और यहाँ पर आपती की व्याख्या करने विषयांतर है इसलिए वो अष्टवत्त का व्याघात यहां नहीं होगा यह विषयांतर है ये उत्तर देना है ठीक ने कहा कथम पुनः रसतम वाक्य इदम प्रश्न प्रतिपद रूप वाक्य तो कहते तो फिर यह वाक्य भेद कैसे होगा कथम पुनः पुनः ढलो के पूर्व से दृढ़ लगा हुआ है पुनर्गो रहोक दर्गे ढलोव्य पूर्व से दृढ़ लगाया कथम रसत मत वाक्य रसतमत वाक्य के द्वारा इदम प्रश्न प्रतिपेदन रूपम वाक्य भिज्य देखा कहते हैं भेद कैसे होगा पूर्व वाक्य से इस वाक्य का भेद कैसे होगा तृतीय मंत्र जो कहा था और ये कहते हैं विषयांतर है का? का क्या कैसे विषयांतर होगा संका आ गई कहते हैं अर्थादि क्या भावार्थ पूर्वादि बोलता अर्थ तो उतना ही है कोई अर्थ है इसका तो भी तो कैसे भेद होगा वहां भी बाघ रीज की चर्चा है बाघ रीज की चर्चा है तो कैसे भेद होगा तो कहते हैं आपती इत्यादि कहाभास में आपकी गुण सिद्ध कहा वहां तो रसतमत्व सिद्धि के लिए अष्टम कहा था किंतु तो यहां आपकी गुण की सिद्धि के लिए इसे अंतर है जिसे अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता ये कहा पूर्व में ही वाक्य ओंकार से रसतमत्व मिलती पूर्व वाक्य जो है तृतीय मंत्र में ओंकार को रसतमत्व की सिद्धि करता है भाग्य तो कुछ नहीं करता ना सबसे बड़ा रस है है एक सिद्ध किया इदम तू और ये जो बाघे मेरे प्राण साम इत्यादि युगोल के ये वाक्य इदम तु तस्व आप गुणम विन उसी ओंकार में आपती गुण की विधान करते हैं यह आपती है दोनों को प्राप्त करने वाला है दोनों इसी में एक हो जाते हैं ऐसा आये का मंत्र आगे तथा तारतिक गुण विद्यर्थ कर इस प्रकार के आपदी के विधान के लिए अश्य बने इस वाक्य का वाक्यांतरत्व आधे इस मंत्र का वाक्य भिन्न वाक्य है ये पूर्व वाक्य के अपेक्षा पूर्व नशतमत्वीले था यह आपकी गई है वाक्यंतर एक तद वाक्य इसी वाक्य के बल से अष्टमत्व अभावेगी अष्टमत्व न होने पर भी या सातवा देख रहा है ये एक अभाव होने पर भी पूर्व वाक्या ओंकार से अष्टमत्व अविरुद्धम पूर्व वाक्य से ओंकार में अष्टमत्व का विरोध नहीं आएगा यह विषय अंतर है उत्तर दिया तथापि कथम रिगाड़ी जाती पृष्ठे बाघेवरी इत्यादि प्रतिबदन उचितम जाति में कहा ऋग कौन है पूछा गया था फिर बाघेवरी कैसे उत्तर दिया ये प्रश्न है तथापि कथम रिगादि जातीय पृष्ठ रिगादि के जाति के विषय पूछा गया है रिगादि प्रकार पूछा गया उस स्थिति में बागेवरी इत्यादि प्रति कैसे होगा तो कथम रिगादि जातीय पृष्ठे बागेवरी इत्यादि प्रतिबद्ध उचितम ये उचित कैसे होगा पूछा था रिग कौन है कहते बागेवरी क्या हुआ उचित कैसे होगा तदव्य विशेष बतन में ये वह प्रश्न अनुसारी इतिहास में जिसके बारे में प्रश्न है उसी के बारे में उत्तर देना ये नहीं कहना चाहिए था बागे मेरी कहां चले गए आप जिस व्यक्ति के विषय में प्रश्न हो उसी विषय में उत्तर देना चाहिए नहीं तो भैयाकरण खसूची हो जाएगा प्रश्न को झुठलाने के लिए पूछा गया व्याकरण में कोई प्रश्न किया देखो आकाश कितना स्वच्छ है आका ने उत्तर देना आम्रम रम पृष्ठे कोविता आम ऐसा कहते हैं पूछा गया यह आम है क्या जानता नहीं बोले देखो वो कितना रहे ऐसा उत्तर प्रश्न भुलाने के लिए सामने वाले प्रश्न भुलाने के लिए जिस विषय में प्रश्न है उसी विषय में उत्तर देना चाहिए प्रश्न था रिगाद के विषय में उत्तर दिया गया भाग्य में क्या हुआ यह प्रश्न पूर्वा तथापि कथम रिगाद जाती पृष्ठे रिगात जाती है पूछने में बाघेवरिक इत्यादि प्रतिबंधन प्रथम उचित कैसे होगा उचित है तद व्यक्ति विशेष वजन उचित ये है रिक ऐसा बोलना चाहिए गौ गाय कैसी होती तो ये गायी होती ऐसा बोलना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए तद व्यक्ति विशेष वजन में प्रश्न अनुसार ही प्रश्न के अनुसार तो वही व्यक्ति का उत्तर देना होगा ये शंक्राली तो कहते हैं बाघ प्राणयो बाघ प्राणा देखो बाणी ही रिक है क्यों कहा रिकवेद के कारण है बाणी और के कारण है प्राण इसलिए कहा है इसको तो कारण में कार्य अनुगत कहींता है वो कार्य कारण पकड़ने पर कार्य आ गया ये होता है ठीक थी। है बाग रीचो योनि तन निवर्तवार ऋग्वेद के कारण है क्यों बाणी के द्वारा ऋग्वेद का संपादन होता है तन निवर्तक के द्वारा निवर्तक है ऋग्वेद का ऋग्वेद का ऋग्वेद का उच्चारण करने वाली क्यों बाणी है इसलिए बागेवरी बोल दिया ऋग्वी जो कहा बाणी है प्राण से सामना प्राण साम है क्यों कहा सामनो हेतु साम का कारण प्राण है हेतु माने कारणम प्राण से सामनो हेतु बल ने ही गीते उत्पादित है उत्पा क्योंकि बल चाहिए प्राण बल है तो बल चाहिए सामवेद के उदगारण के लिए ऊंचे स्वर में गाना है उसको बल चाहिए इसलिए सामवेद का कारण है प्राण इसलिए कार्य को पकड़ा तो कार्य आ गया मृत्यु को पकड़ने पर गदाधि सब आ जाएंगे एक विज्ञान से सर्व विज्ञान में ही करता है ठीक है तथा बागेव इत्यादि ना कार्य कार और अभेद उपदेश इसलिए और बागेव बागेवरी प्राण साम इत्यादि कार में क्या कार्य कार्यकाल में अभेद करके कहा तद अभिन्नतम आरंभ सबराज कार्य से कारण अभिन्न होता है कारण से कार्य अभिन्न होता है ऐसा है तो कार्य कारण को अभेद करके उपदेश दिया है क्योंकि कार्य है ऋग्वेद कारण है बाणी कार्य है उदगमन और कारण है प्राण इसलिए एक करके बोल दिया कार्य कारण को अभेद करके कहा इसलिए उपदेशा रिंग मात्र सामात्र तत्त कारणात्मक प्रतीक है इसलिए रिंग मात्र उस कारण रूप से प्रतीत होता है उसका कारण ऋग का कारण है बात और साम का कारण है प्राण उस उस रूप से प्रतीत होता है कहना पूर्वत्र व्यक्ति अविपक्षता इसलिए पहले भी व्यक्ति की विपक्षा नहीं है प्रश्न प्रतिवन एक प्रश्न और दोनों एक ही पूर्व कत्व कदमा कत्व रिग कहा था बाघे कार्य को आपको करके पानी बड़ी बोल दिया प्रश्न और प्रति एक ही अर्थ वाला है ऐसे तो कहा बस यही रखते हैं फिर करें ओम आसमान सक्ष ब्रह्मो